सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार बागेश्वर के तारा दत्त का नाम बिलो पावर्टी लाइन सर्वे के बाद उन्हें बिना कुछ बताए काट दिया गया संयोग पूर्वक ही बागेश्वर के बच्चों ने एक एनजीओ द्वारा चलाई जा रही आरटीआई की वर्कशॉप लगाई थी और वहाँ से उन्हें ये पता चला की वो इस मामले में आर टी दायर कर सकते हैं पहली अपील आरोप कोई जवाब न मिलने के बाद उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को एक अपील लिखी और नतीजा ये था कि महज दो महीने में उनका BPL नंबर तो मिल ही गया साथ ही कन्याधन राशि जो BPL से नाम कटने की वजह से बंद हो गई थी वो भी मिलना शुरू हो गई। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in